सहना वो सहन भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नीतमस्त विषा शांति शांति शांति, शांति अनुवाद की इकतीसवीं कक्षा उनतालीसवा अभ्यास चलेगा इसमें सरित और योषित सरित नदी को बोलते हैं योषित स्त्री और तडित बिजली के लिए और विद्युत भी आता है बिजली के लिए ये चारों शब्द स्त्रीलिंग के हैं और रूप कठिन नहीं है इनके बहुत सरल हैं। सरित के इन्होंने देवी दिए हैं बस प्रत्यय जोड़ते जाना है सरित सरिता सरितभ्याम सरितरिम सरितरि सरिम सरि सरि सरिद्याम सरिद्य जहां भ्याम इत्यादि आएंगे वहां जश हो जाएगा पदसंज्ञा होकर के सरि सरितोह सरिताम सरिति सरितोह सरित सु हे सरित हे सरित ऐसे ही योषित के तटित के और विद्युत के। आगे शरीर के अंगों के नाम है ये दंत, ओष्ठ, दंतर ये नीचे का ओष्ठ हो गया और स्कंध, कंधा, कंठ, स्तन, कर इसीलिए हाथी को बोलते हैं करी तो मनुष्य नहीं है करी मनुष्य कर वाला नहीं है क्या उसका उसका कर एक विशेष है और सारे काम करता है वो खाने पीने का काम भी उसी से करता है सभी कुछ करता है वो तो तो विशेष कर होने से है वो करी फिर योग भी होते हैं ना शब्द अब कोई यौगिक तो है नहीं कि जितने सबके कर हैं सबको करी बोलेंगे है? इन इन नख तो नख शब्द भी तो ये सब हो गए पुलिंग शब्द नासिका स्त्रीलिंग में है ग्रीवा जिहवा और नाभि शब्द नाभि शब्द कैसा है हुँ? शब्द मंत्र में आता है ना एक में अयम यज्ञ तो अयमस नाभी ही इसमें तो am... तो तो देखना वाचस्पतम में, <coughs> में। <coughs> आ, तो पुल्लिंग में ही आता है नाभी और बुद्धि मुष्टि ये स्त्रीलिंग के हैं ये एक तीन प्रत्यांत है बुद्धि और मुष्टि बाहु ये पुलिंग का है शीर्ष ये नपुंसक लिंग में आएगा शीर्षम ललाटम उथलम हृदयम उदरम अंगम ये सब नपुंसक लिंग के हैं तो इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसके रूप न चला पाए पीछे सभी इन जैसे शब्द अनेक बार आ चुके हैं उन्हीं के अनुसार रूप चलेंगे धातु इसमें कोई नई नहीं आई है लेकिन जो पीछे आ चुकी हैं उनमें से एक एक धातु को ये ले रहे हैं और उसके रूप स्मरण करने के लिए बता भी दिया है जैसे यहाँ भी धातु को लिया है विशेष रूप से तो भी धातु के रूप देखिए सैतीस संख्या पर और जो हत्यादि गण की धातु है ये तो विभेति विभेमि और लिट में विभाय पुस्तक में निकाल लो ना जिससे कोई करेक्शन करना हो देख लेना विभाय दिभे दो बनेंगे इसमें और विभा विभय यहां भी दो बनते हैं क्योंकि नलुतम होगा बिभी वीभीम और लुट में भेता भेतारु भेतारह भेतासी भेतास्थ भेतास्थ भेता भेतास्वह भेतास्म ठीक है और लिटमे भेष्यती भेषत भेष्यंती और लोट में जैसे लिट में लिटमे में बनाया था विभेति तो वहां बन जाएगा विभेतु में? लिट में हाँ क्योंकि ये वो जो सूत्र है भी हिरी भी तो भ्री भी हुवाम भी। और हु चार धातुएं हैं उसमें भी भ्री हुवाम श्लुवच तो उन चार धातुओं से उत्तर जो आम प्रत्यय है ये श्लु के समान हो जाता है आम प्रत्यय भी करेगा वो और श्लु के समान बनाएगा उसको आम प्रत्यय कहा से आ रहा है काश प्रत्याद आम अमंत्री लिटि निकाल लो पुस्तक में तीसरा अध्याय में पहले पाद में पहले कॉलम में नीचे की तरफ मिल गए सत्यपति जी आप पहला कॉलम नहीं समझ पाए अभी तक कि पहला कॉलम किसे कहते हैं ये तीसरा कॉलम है कई बार बताया है मैंने आपको ध्यान आपको रहता ही नहीं अब तो मिला पहला कॉलम देखो फिर आप तीसरे कॉलम में पहुंच गए आपको पहला कॉलम नहीं मिल पा रहा है ये और मैंने नीचे की तरफ तो बताया था ये सब सूत्र सारे <laughs> सब कुछ तो आपके सामने है संकेत भी कर दिया तो यहाँ जो प्रकरण प्रारंभ होता है यह है काश प्रत्याद आम अमंत्रिट यहां से तो ये तो करेगा काश धातु से और प्रत्यंत धातुओं से प्रत्यांत का तात्पर्य है कोई और प्रत्यय पहले हो चुका है और सरल सी पहचान है कि जिस धातु की धातु संज्ञा सनाधीनता धातु से हो चुकी है क्या कहा मैंने यदि भुवा देव से धातु संज्ञा हुई है वो धातु कभी भी प्रत्यांत नहीं कहला सकती ठीक है कितनी सरल पहचान है अगर धातु प्रत्यांत हमें पता करना है तो इसका कैसे पता करेंगे कि सनाध्यंता धातु यदि हमने लगाया है तो वो धातु प्रत्यांत ही कहलाएगी क्यों सनाध्यंता सन आदि इसके अंत में प्रत्यांत हो गई तो प्रत्यांत धातुओं से सदा लिट लकार का रूप बनाते समय आम प्रत्यय हो नहीं है अब कास क्योंकि प्रत्यांत नहीं थी उसको अलग से पढ़ दिया अब जो इसके आगे सूत्र आएंगे जहां तक भी आम की अनुवृत्ति जाएगी तो वो सूत्र वो आएंगे जब धातु में प्रत्यंत नहीं है और आम प्रत्यय करना है हमें और कुछ विशेष बात भी और बतानी है कहीं विकल्प है कहीं कुछ है, है इस तरह से तो क्या है आगे इजादेश गुरुमत अंध अब इसमें इजादी और गुरुमान और नहीं बल्कि वही एक ही धातु इजादी भी हो गुरुमान भी हो दोनों लक्षण एक में ही घटेंगे तो ऐसी धातुओं से भी आम प्रत्यय होगा लिट परे रहते दयाष्ट अब दया आया हैं? दया दया और आ, आस ये तो नहीं है इजादी गुरमान इनको और ले लिया साथ में इनसे भी होता है ठीक है फिर उष उष्विद जागरी अब ये भी नहीं है इजादी गुरमान इज, इजादी तो इनमें एक है, लेकिन गुरमान नहीं है वो उष और दूसरी बात इसमें विकल्प भी करना था तो उष उषविद जागरी से विकल्प करके आम प्रत्यय होता है फिर भी, भी आम ये भी नहीं है जादी गुणमान कोई भी प्रत्यांत भी नहीं है तो इनसे आम प्रत्यय भी होगा साथ में श्लू के समान भी माना जाएगा वो तो धातु भी होगा अब हुँ? बस ये यहां तक है ये अगला जो सूत्र है इन सबको ले लेगा इकट्ठा आप जहां से आम प्रत्यय प्रारंभ किया है हमने ये क्या करेगा कि क्रे च अनु प्रयुजते लिटी और क्रिया है ये प्रत्याहार ये क्रिया क्या है है आ, कैसे ती तीनों, के लिए। आ, तीनों के लिए आता है तो तीन धातुओं का अनुप्रयोग होता है आम प्रत्यय धातुओं से और लिट लकार दोबारा आ जाता है दोबारा का मतलब एक बार चला गया था क्यों जब भी आम प्रत्यय करेंगे तो लिटलकार को भगा देगा वो सूत्र है आम अब धातु तो ऐसी रहेगी फिर बिना लकार के आम प्रत्यय आगे आगे है तो ये क्या करेगा ये लिट लकार को दोबारा लाएगा और साथ में क्री भूवश इनमें से एक धातु और आ जाएगी ऐसे रूप चलते हैं अब अन्य धातुओं में भी, भी हुआ इसमें इन चार धातुओं में अंतर इतना रहेगा कि अन्य धातुओं में तो मूल धातु ज्योकी त्यो रहेगी आम प्रत्यय उसके आगे है और द्वित होना है केवल क्रीभूवश को इसमें दोनों को द्वित होगा इन चार में आम के श्लू होने से श्लू के समान होने से भ्री हि भ्री हुम भ्री हि भ्री हुम इनको भी द्वित होगा और क्रिभुवस को भी द्वित होगा तो बी अब आया समझ में इन्हें भी को भी किया विभयाम चकार तो होना ही है अब विभयाम इतना सब जगह बोलते हो चकार को रूप चला दो चकारे चक्र तुह चक्रुह चक्रथ चक्र थक्र चकार चक्र चक्री व चक्री म और विभयाम को जोड़ते जाओ ऐसे ही बभूव बहुव तुह बभुव और विभयाम को जोड़ दो आस आस आसु विभ्याम को जोड़ दो इस तरह से चलिए आगे नियमों में तव्य तव्य निय रहा बहुत प्रसिद्ध सूत्र है कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं छह उसमें तीन तो इसी एक सूत्र में आ गए एक अचो में आ जाता है एक रिहलोनियत में आ जाता है और एक क्या प्रत्यय है तो छह प्रत्यय ये कृत्य कहलाते हैं कृत के अंतर्गत कृत्य कृत क्रित नाम तो होना ही है इनका से उसके ये छह प्रत्यय कृत्य हैं अब कहने को छह हैं ये लेकिन वास्तव में कितने हैं ये पांच क्योंकि तव्यत और तव्य दोनों का क्या शेष रहेगा तव्य तो पांच ही तो गए। वो तो स्वर में अंतर आएगा केवल तित स्वरितम तो प्रत्यय कृत्य इनकी एक और विशेषता है कि ये कभी भी कर्तवाच्य में नहीं होते तयो हो एवा भाव कर्म में ही होते हैं तयोर एव कृत्यक्त खलर्था तो, तो भावकर्म होंगे तो यह ध्यान रखना है उसमें कर्ता में तृतीय होनी ही है कर्म में होगा तो कर्म में प्रथमा हो जाएगी नहीं तो कर्ता तृतीय तो होनी ही है सर्वत्र चाहे भाववाच्य हो या कर्मवाच्य होते हैं ये सब इसमें वलादी तव्य है अनियर तो वलादी है नहीं तो तव्य में इडागम भी होगा अगर संभव है तो और गुण या वृद्धि वृद्धि तो खैर नहीं हो सकती गुण जहां भी संभव है गुण भी हो जाएगा चाहे तव्य हो या अनियर कोई सा भी करें दोनों में से तो ये नियम ध्यान रखने हैं जैसे इन्होंने दिया है पठधधातु का तो पठितव्य ये बनेगा अब कर्मवाच्य में बनेगा इसका तो भाववाच्य मत बनेगा नहीं भावाच्य में तब कह सकते हैं जबकि हम कर्म का प्रयोग नहीं कर रहे हैं भाई उसे पढ़ना चाहिए तेना पठितव्य बस क्या पढ़ना चाहिए वक्ता को अभीष्ट नहीं है बोलना अभी तो उस में भाववाच्य बन करके और भाववाच्य में सदा ही नपुंसक लिंग का ही प्रयोग होता है तो पढ़ितव्यम ऐसे नहीं कह सकते तेन पढ़ितव्य कोई लिंग नहीं है तो नपुंसक लिंग कोई व्यक्ति नहीं है तो प्रथमा व्यक्ति कोई वचन नहीं है तो एक ये सामान्य सी बात है और ये पढ़तव्य में सारी आ गई नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन क्योंकि हम लिंग बदले हैं वचन बदले विभक्ति बदले तो किसके अनुसार है ही नहीं कोई अगर आपने दिया या पढ़तव्य बोला है तो स्पष्ट है कि भाव हो ही नहीं सकता ये <laughs> तो तेन तवया मैया अस्तक पढ़तव्या भाव में तेन हसितव्यम रूप इसके अकारांत ही बनेगा ये चाहे अनियर करें या तव्यत करें या तव्य तो अकारांत होने से वो में बालक के समान नपुंसक लिंग में धन के समान स्त्रीलिंग में लता के समान गुण यहाँ हो सकता है जैसे लिख धातु है तो प्राय में था था था। नहीं ऐसा नहीं सब तरह से होता है प्राय क्यों होगा ऐसा कोई नपुसलिंग के शब्द अधिक है क्या तो भावाची में होता है वो तो इसी में देखो अनुवाद में आएंगे देख लेना कैसे कैसे आएंगे तो लिखित धातु ऐसे है इसमें गुण हो सकता है लेखिता भी बनेगा क्रिया का गुण हो सकता है कर्ता भी बन जाएगा और ये प्रत्यय भाव कर्म में होते हैं ये तो चलो ठीक है लेकिन ये होते किस अर्थ में है कृत्य प्रत्यय अर्थ एक अर्थ अलग ही होती है हमने कह दिया कर्ता में होते हैं कर्म होते हैं ये अर्थ नहीं है ये ये तो इससे ये से हो है कि क्रिया किसको कह रही है ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हमने कर्ता अर्थ में प्रत्यय कर दिया कर्म अर्थ में प्रत्यय कर दिया ये अर्थ नहीं कहते, ये कहते हैं इसको ये तो क्रिया से कौन अभिहित हो रहा है इसको बताने के लिए होता है अर्थ एक अलग चीज है अर्थात क्रिया को हम किस रूप में बोले तो तो प्राय करके हम चाहिए बोलते हैं ना चाहिए अर्थ में ले लेते हैं इसको कृत्य प्रत्ययों को तो ये अर्थ कहा से आया चाहिए तो सूत्र है कृत्याश्च ऊपर है उसके आवश्यकाधमर्ण्योर्णिनि आवश्यक की अनवृत्ति कृत्याश में आ रही है आवश्यक धमर्ण्योर्णी आगे है कृत्याश तीसरे अध्याय का अंतिम हिस्सा देखो तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का अंतिम खंड दूसरे कॉलम का जो अंत में आ रहा है मिला क्या क्या बोला था मैंने तीसरा अध्याय तीसरा पाद अंतिम दूसरे कॉलम में कृत्याश मिला क्या है ऊपर तो आवश्यक धमनि तो समझ आ गया आप कृत्य प्रत्यय आवश्यक अर्थ में होते हैं किसे कहते हैं आवश्यक हुँ? आवश्यक किसे कहते हैं नहीं। है? नहीं नहीं शब्द से अर्थ निकाला करो जब भी पूछ लू मैं किसे कहते हैं शब्द से अर्थ निकाला करो अवश्य से बनेगा अवश्य तो अवश्य किसे कहते हैं जो वश में करने योग्य ना हो जिसको वश में ना कर सके यानी होना ही है ये तो अब जो कंट्रोल से हमारे बाहर हो गया वश्य वश में करने योग्य और अवश्य न कर... में ना करने योग्य और स्वयं अवश्य में भी कृत्य प्रत्यय है <laughs> वश धातु से तो आवश्यक का अर्थ हो गया जिसे करना ही है इसलिए चाहिए बोल देते हैं उसको मस्ट इंग्लिश में बोलते हैं ना मस्ट तो ये होता है आवश्यक और भी अर्थ होते हैं इनके लेकिन ये मुख्य तात्पर्य इसका कृत आवश्यक अर्थ में होते हैं ये और इसीलिए कर्तव्य शब्द का हम प्रयोग करते हैं ड्यूटी है? कर्तव्य माने कर्ण योग्य नहीं करना ही चाहिए करने योग्य भी नहीं करना ही है ये कर्तव्य है अवश्य में वो भोक्तव्य अवश्य और जोड़ दिया है वैसे बिना बिनावश्यक ही बात बन जाती जब आवश्यक तो अर्थ में हो ही रहा है भोक्तव्य में तो अवश्य अलग से क्यों बोलना हाँ क्योंकि और अर्थों में भी होते हैं इसलिए तो कर्तव्य कर्तव्य है ही वो जिसको करना ही है अनियर प्रत्यय करेंगे जब तो वहां तो इडागम भी नहीं होगा धातु जैसी है वैसी ही रहनी है गुण हो सकता है जहां भी संभावना होगी तो अनियर प्रत्यय कर दिया है उन्होंने नियम एक चालीस में तो अनियर प्रत्यय का क्या नियम ध्यान रखना है कि इसके और भी साथ में दे दिए इसे ल्यूट करते हैं हम नपुंसके भावे एक ल्यूट च का यू का यू बचेगा यू को युवना का उसे अनादेश हो जाता है तो अनिय है अन है या अच प्रत्यय करते हैं ए रच सूत्र से और ऋद से आप करते हैं ये अ तो जैसे ये प्रत्यय करके हम अकारांत शब्द बना लेते हैं ऐसे ही अनिय प्रत्यय करके भी अकारांत शब्द बन जाता है इडागम किसी में होता नहीं है बीच में ई नहीं लगता जो लिखा है ना उन्होंने अर्थात ईडागम नहीं हो पाएगा बलादी न होने से तो गम धातु से अनिय जोड़ दो गमनीय हसनीय जी में गुण हो जाएगा आदेश जयनीय वचनीय पानीय कोई अंतर पड़ेगा गया धातु जो कि तो है सब दानीय स्थानीय गुण जहां हो सकता है वहां गुण के जैसे जी से जयनीय पीछे दिया था ची से चयनीय हु से हवनीय स्तू से स्तवनीय कृ से करणीय हरणीय स्मरणीय लिख में गुण होकर के लेखनीय शुच में शोचनीय और कृष धातु से कर्षणीय जो धातुएं एजंत होती हैं तो वहां आदे च उपदेश क्षति से आकार कर लेंगे तो जैसे गई से गानीय है, वे स्पर्धायाम शब्दे च तो आह्वानीय इस तरह से बनेंगे उदाहरण के वाक्यों में देखिए मया पाठ अब को प्रारंभ ही पुलेंगे पठितव्य <laughs> तो, हा, हा, तो कर, कर्म वाच्य होने से कर्ता मया में तृतीया कर्म पाठ में प्रथमा मया अस्मा भी ही वा पाठ पठनीयऊ पाठाह इनी कर्म के अनुसार लिंग विभक्ति वचन बदलते रहेंगे आगे मया त्वया कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो चाहे युष्मत का प्रयोग हो या अस्मत का प्रयोग हो किसी का भी हो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला क्रिया पे तो मया त्वया अस्माभिर्वा कार्यम अब ये नपमुसक लिंग है तो इसका प्रभाव पड़ेगा बस तो कर्तव्यम करणीयम कार्याणी बहुवचन बोल देंगे तो करणीयानी तो हसनीयम भाव में हमेशा नपुंसलिंग रहेगा ये क्वेश्चन मया सरित दर्शनीया तो सरित योषित स्त्रीलिंग है तो दर्शनीया तो दर्शनीय में तो अनियर हो गया और तवियत करेंगे तो इसमें थोड़ा सा कार्य ये हो जाएगा कि वैसे क्या बनना चाहिए था दृश्य में गुण करके जैसे लिख में लेखितव्य तो दृश्य में क्या बनना चाहिए जैसे कृषि कर्तव्य तो दृश्य से दृश्य से क्या बनना चाहिए बनना चाहिए तो दर्षव्य क्या हो गया फिर ये ये द्रष्टव्य क्यों बन गया हम देखो इधर आप कहीं होगा देखो द्रादेश्टी। द्रादेश्टी। कई बार बताया मैंने तो सूत्र सृजी दृश्य झली अम अकिति दो धातुए हैं ये सृज और दृश्य तो झलादि अकित प्रत्यय जब आगे हो तो अम आगम मित होने से ऋषि आगे बैठेगा एक तो द्रष्टव्य सरित योषित दर्शनीया द्रष्टव्या शिष्य गुरु से डरता है शिष्यो गुरोर विभेति, तो गुरु हो जाएगा अपादान के सूत्र से भी त्रार, भय हेतु शिष्यो गुरोर विभेति विभेतु अभिभे भेष्यति। चलिए अनुवाद देखिए मुझे लेख लिखना चाहिए मया लेखो लेखितव्यह, लेखनीय इसमें लिखितव्य मत बोल देना कहीं। ऐसी भूल करते हैं लोग वो समझते हैं कि लेखितव्य बोल लेंगे तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि लिखवाना चाहिए यदि बनेगा वहां भी ऐसे मुझे लेख लिखवाना चाहिए क्या बनाएंगे आप माया लेखो यही बनेगा क्यों क्यों बनेगा ये बताओ नहीं बनेगा ये मैंने कहा आपने मान लिया बनेगा ये देखो सीधी सी बात है हमने धातु पहले बना ली लेखी अब लेखी धातु बना ली और उसके आगे आप लाए तव्य तो एक नियम पक्का याद कर लो कि यदि प्रत्यय आगे जो आ रहा है अणिंत के आगे यदि इडागम नहीं हुआ है वहां तब तो आप इसको हटा सकते हो इडागम हो गया है तो इसको नहीं हटा सकते नहीं हटा सकते तो तवयत्म में और अनियर में दोनों में अंतर पड़ जाएगा यहां पर देखो बिना के लेखितव्य और लेखनीय लेकिन अगर रणजंत से हम लाएंगे तो लेखनीय तो का क्यों बनेगा लेकिन वहां हो जाएगा लेख ही तव्य क्योंकि वहां इसको नहीं हटा सकते आप और अनियर लाएंगे तो अणिज हट जाएगा रणी अनियर में तो अभी डागम कर नहीं पाओगे तो ये ध्यान रखना होता है तो मया लेखो लेख ही ये होगा लिखवाना चाहिए और अनियर में तो फिर वैसा ही बनेगा मुझे हंसना चाहिए ये भाववाच हो गया मया हसतव्यम तुम्हें काम करना चाहिए तो या कार्य कर्तव्यम ये नहीं है भाव कार्य नतम से लेंगे इसलिए कर्तव्यम करणीयम तुझे पाठ स्मरण करना चाहिए तो पाठ स्मरतव्य है या स्मरणीय तुम्हें गाना गाना चाहिए तो या गान गव्यम अथवा गानीयम तुम्हें इसके सकते कर सकते हैं है कमला को पुस्तक पढ़ना चाहिए कमलया पुस्तक। पुस्तक पुस्तकम पठतव्यम पठनीयम घर जाना चाहिए गृहम गंतव्यम गमनीयम हम्म गृह तो नेंगे है न और दान देना चाहिए दानम दातव्यम दानीय और हवन करना चाहिए तो या तो हम धातु का ही प्रयोग कर लें सीधा हवन अलग से बोलेंगे तो उधर क्री का प्रयोग करना होगा जैसे हवनम कर्तव्यम करनीयम और नहीं तो सीधा बोलिए हाँ। तब्यत में देर में शब्द निकलता है गुण नहीं गुणनीकर मिल रहा है होतव्यम होतव्यम या हवनीय च नदी में स्नान करना चाहिए तो नद्याम स्नातव्यम या स्नानीय हाँ सरित आये हुआ यहाँ पर सरिति सरिति स्नातव्यम वा व्युत से डरना चाहिए अब यहाँ पर विद्युत से डरना चाहिए तो विद्युत क्या है ये अपादान है भीतर तो विद्युत तो अथवा भेतव्यम या भाव कैसे हो जाएगा इसका अनियर का प्रयोग मिलता है कहीं भय नहीं है बने नहीं बनेगा तो यही लेकिन ऐसा लग रहा है बोलने में कि अपरिचित सा कोई शब्द हो होता है कुछ शब्दों में एक प्रत्यय ही यह चल पड़ता है बस क्योंकि समानार्थक शब्दों में एक चल पड़ता है एक रुक जाता है जैसे ये नहीं हुआ था कि बताया था मैंने कि संस्कृत के जो तरप तम में से इंग्लिश में तरफ पहुंच गया और आजादी जो प्रत्यय है और सुन, से एक एक पहुंच गया दोनों में से आजादी में से एक पहुंच गया हलादी में से एक पहुंच गया भवनीयम वो भूसे बनेगा हाँ भवितव्यम भवनीयम दोनों चलते है, होता है ना हाँ नहीं होगा मैं हाँ तो कोई प्रयोग करे तो वो कोई खंडे थोड़ी कर कर पाएगा कोई हम्म कहाँ तक हो गया ये आठवां वाक्य हो गया नवा श्रद्धा की नाक ओष्ठ दांत और अधर उसे अच्छे लगते हैं तो श्रद्धा या जहाँ दो है वहाँ विवेचन आएगा जैसे नासिका तो एक होती है नासिका ओष्ठ का ओष्ठ दंत का दंता बहुत होंगे ये अधर अधरश्च अधर एक ही है नीचे का होठ अध्य अब उसे अच्छे लगते हैं तो उसे उसे कौन है ये उसे कौन है ये तो निर्देश अब कोई बोलेंगे बुल्लिंग तो है नहीं इसमें तो ऐसी अवस्था हम पुल्लिंग का बोल देते हैं प्राय जहाँ अनिर्दिष्ट लिंग होता है क्योंकि डबू सलिंग तो बोलेंगे नहीं तो पुलिंग चल जाएगा और अगर हम ये कहना चाह रहे हैं वाक्य में वैसे स्पष्ट नहीं है वाक्य ये अगर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई श्रद्धा के ये अंग श्रद्धा को ही अच्छे लगते है ये भी तो हो सकता है हाँ। उसे अच्छे लगते हैं क्योंकि सर्वनाम शब्द पूर्व का परामर्श होता है तब तस ही बोलेंगे फिर तस... और नहीं तो तस्मय रोचनते रोचनते क्यों बोलेंगे हम ये आ गया। काफी हो ये सब। हृदय की शुद्धि से बुद्धि शुद्ध होती है तो हृदय की शुद्धि से अभी समास का प्रकरण हम नहीं कर रहे हैं अभी हम अलग अलग करके ही बोलेंगे सरल वाक्य बनाते हुए तो हृदय की शुद्धि से हृदयस्य से हाँ शुद्धे है लेकिन यहां पर हम लेंगे इसको करण के रूप में साधन के रूप में क्योंकि ये ये साधन बनेगा हृदय की शुद्धि साधन बनेगा अपादान तो सही नहीं है तो हृदयस्य से शुद्धिया बुद्धि शुद्ध होती है बुद्धि ही शुद्धि लेकिन ये क्या, क्यों लाए हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कोई संकेत दिए हैं इसके शब्दों के लिए इसमें तो कोई है नहीं है अच्छा तो केवल बुद्धि के लिए हाँ ठीक है बुद्धि का इन्होंने दिया हुआ है इसमें कहा दिया है इसमें कहा है, है। बुद्धि अच्छा अच्छा ठीक है हाँ। तो हृदयस्य बुद्धि ये शुद्धातु दिवादिगण की है इसलिए मैंने कहा हो जाएगा बुद्धि बाकी तो सब नासिका मुष्टि ये है नाभि बीच में देने का ये है किसमें किस में तो नाभि तो, तो देख ही लिया या तो उभयिंग होता तब भी बन जाती बात उसमें वाचस्पत्य में पुलिंग दिया है ना न तो देते है ऐसा ही है कोई बात नहीं है आगे जैसे हम्म तो अगला वाक्य देखिए हाथ दान से जीभ सत्य बुद्धि सुविचार से बाहु बल से इत्यादि करके शोभित होता है और जैसे अभी हमने यहाँ शुद्धिया में तृतीया की है तो श्लोक भी तो आता है न अद्भिर है सब में नहीं है मन सत्य न शुद्धि विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञाने न सब है इसलिए अपादान मत बोलना इसको तो हाथ दान से अब यहाँ हो रहा है क्रिया क्या है यहाँ पर शोभित तो होता है तो यहाँ भी तृतीय आएगी सब में हस्त अब हस्त यहाँ क्योंकि एक हाथ से देंगे हम तो एक ही को लेना है तो हस्तो दानेन हैं वचने न सत्य भाषण और बुद्धि ही सुविचारेण और बाहु दोनों ले लेंगे बाहु बाहू बाहु बाहू बाहब बाहू बल हृदय दया हाँ हृदय नपुं लिंग का है और कंठ शब्द ये पुलिंग आएगा हाँ तो कंठ सुस्वरेण सुंदरण स्वरेण सुस्वरेण अब अनेक अंग हो गए शोभते शो शोभित शोभनते आत्मनिपद में उन्नत कंधा उन्नत वक्ष उन्नत ललाट और पुष्ट बाहु शोभित होते हैं इसमें किसी से होते हैं ये नहीं है आ? आ? उन्नत उत्त का नहीं उन्नत का लक्ष्य बनाओ तो उन्नत स्कंध दो होते हैं ना कंधे समास करके नहीं तो समास करके आप बोलेंगे तो उन्नत स्कंध ऐसे बोलेंगे आए, उन्नत स्कंध उन्नत वक्ष स्थल उन्नतम वक्षलम और उन्नत ललाट तो ललाट भी है नलाटम स्थल लिंग में उन्नतम ललाटम अच्छा। और पुष्ट बाहु लुर बाहू <coughs> भी दो हैं <coughs> देवदत्त की नाभी नाखून उदर और शिव सुंदर है देवदत्त नाभी नखा उदरम शीर्षम चंदराणी संति अब यहाँ सुंदराणी क्यों बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पर ना भी आगे लिंग आ गया नख नपुंसक लिंग उधर शेर तो अंतिम शब्द को देख लेते हैं और अंतिम ना भी हो तब भी आप बीच में भी ले सकते हैं किसी को क्योंकि जहाँ नपुंसक लिंग का भी कोई शब्द आ जाए वाक्य में और अन्य किसी लिंग के भी हो चाहे कितने ही तो क्रिया नपुंसक उसमें अंत में जो है नपुंसकलिंग विधेय के रूप में बोल देते हैं विधेय जो है जैसे रक्षो हागम लघ्व संदेहा महाभष्य का वाक्य प्रयोजनम दो बातें होती हैं उसमें एक तो नपुंसक लिंग करना दूसरा विकल्प से एक वचन भी हो सकता है नपुंसकम अनपुंस के अन्य तर तो रक्षो हागम लघु संदेहा अंत में तो संदेह पुल्लिंग का है।, है नहीं है तब भी प्रयोजनम् न्याय का सूत्र प्रत्यक्षानुमानगमानुमोप प्रत्यक्षानुमोपम प्रत्यक्षानु शब्द प्रमाण प्रमाना। जो कि अंत में शब्द आ रहा है पुलिंग और नहीं है। अब प्रमाणन ये अब प्रमाणम भी कह सकते थे रक्षु आगम के समान देखें तो तो बहुवचन या एकवचन तो यहाँ आप सुंदरम भी कह सकते हो ये नाखा है। नाखा, आपके सामने पुस्तक है अभी सारा हम पढ़ चुके देखो तो शंका क्यों हो रही है पुलिंग है नख लिखा तो है नख नाखून नख नख माने जिसमें ख नहीं होता है जिसमें आकाश न हो नाण नपान ना नास नकुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र नागेशु प्रकृत्या नये समास करते हैं लेकिन नए समास में न लोपो से न से नकार का लोप होना चाहिए इतने शब्दों में नहीं होता जो मैंने गिनाई थे अभी इसलिए नख बोलते हैं। नहीं तो क्या होना चाहिए आख। अख जिसमें ख नहीं होता जिसमें आकाश नहीं होता विद्यते खम यस्मिन नभ्यता असल में है क्या कि ये नख अस्थि के समान है है नहीं आ, है तो जितनी भी अस्थिया हमारे शरीर में हैं उसमें मध्य में अस्थि के मध्य में अंदर देखते हैं हम तो थोड़ा सा एक पोलापन होता है जिसमें बोन मेरो मज्जा जिसको बोलते हैं वो बनती है और इस मज्जा से ही इस बोन मैरो से ही ये हमारी रक्त लाल कोशिकाएं बनती हैं जिसकी ब्लड की जो लाल सेल होते हैं आरबीसी आर है? रेड ब्लड सेल्स जी। तो ये इसी बोन मेरो से ही बनते हैं तो वो इसमें नहीं होता में। में बीच स्थान में वो खा है, वो इसमें नहीं है इसलिए खाइए, ठोस होता है ये, अन्य कोई भी ठोस नहीं होती है चाहे कोई भी अस्थि हो लेकिन मध्य में चाहे भले ही हल्का सा हो पोलापन होगा अवश्य बाल में नहीं है आकाश लेकिन बाल अस्थि के समान वैसा नहीं है। चलिए आगे पिता को नमस्कार तो पित्रे बालक को स्वस्थी बालकाय स्वस्थी मैं इस कार्य के लिए समर्थ और पर्याप्त हूँ अहम्। अब इस कार्य के लिए इस कार्य के लिए समर्थ हूँ तो यहाँ पर चतुर्थी तो ठीक नहीं रहेगी या अगर हम ऐसे बोलते भी हैं कि अस्मयी कार्य आय अलम क्यों अलम का प्रयोग करना है वैसे तो समर्थ या अलम या पर्याप्त तो। अलम तो हमेशा ऐसे ही आएगा अव्य है ना अलम इसमें अलहम अलहमद बोलते ना कि मैं पुलेंगे तो कर करते हैं तो वो तो अलम ही रहेगा और शेष में लेना है तो श्रेष्ठी भी कर सकते हैं अस्य कार्य से अलम तो चतुर्थी कर सकते हैं कोई बात नहीं अलम के योग में चतुर्थी हो जाती है कार्या कर सकते है हाँ अहम एतस्मै कार्याय अलम समर्थ बोलेंगे तो समर्थ होगा हो वहाँ समर्थन मत कर देना समर्थ पर्याप्त अलम कहेंगे तब रहेगा ऐसा क्योंकि वो तो है ही ऐसा अब यही है उसी रूप में पर, स्त्री को आभूषण अच्छा लगता है इस्त्री इस्त्री तो स्त्री का इसमें दिया है योषित तो योषिते योषिते आभूषणम राम दुष्ट पर क्रोध द्रोह ईर्ष्या और असूया करता है हैं? ही बोल दिया तो रामो अब यहाँ क्रोध द्रोह ईर्ष्या और असूया तो यम प्रति को संप्रदान संज्ञा संप्रदान करता है तुरंत तो नहीं करता है वो संप्रदान संप्रदान संज्ञा तो रामो दुष्टाय अब ये धातु दिवादी गण की हैं क्रुध्यति द्रुहयति लेकिन ईर्ष्या ये वादी गण की है ईर्ष्यतिष्य असूयति ठीक है ये बन जाएंगे सुख और शांति के लिए स्त्री को प्रसन्न रखो तो सुख और शांति के लिए सुखाय शांति ची स्त्री सरितम योषित प्रसादय अब यहाँ येजंत का प्रयोग है ये सत धातु का, का प्रयोग है तो प्रसाद शिरीरी विशरण ग्यवसादनेशु तो योषित प्रसाद योषितम प्रसादय वह पिता से डरता है स विभेति, जनकाद विभेति, डरे हम डरा अभिभेत या डरेगा भेष मैं सिंह से डरता हूँ अहम सिंहाद सिंहा डरा अब क्या बनेगा अभिभयम या डरूंगा तू वोर से डरता है तुम चोराद विभेषी डरा अभे या डरेगा भेष्यसी वशुद्ध वाक्य तो अहम में तो तृतीया होनी थी और लेख में आएगी प्रथमा क्रिया भी उसी के अनुसार तो मया लेखा लेखनीय ऐसे ही डरने में हमने जो यहां तृतीया कर दी है युद्ध बन जाता है तृतीया बोलने में क्योंकि तो हिंदी में से का प्रयोग देखते ही भ्रांति रहती है कि तृतीया करें या पंचमी करें बिजली से डरना चाहिए चाकू से सब्जी काटो दोनों में से आ गया दोनों में से आ गया नहीं लेकिन एक मृती आएगी एक पंचमी आएगी हम्म, क्योंकि से दोनों में चल जाता है हिंदी में भाई पेड़ से पत्ता गिरता है और उस पत्ते को मैं आंख से देखता हूँ तो पेड़ से आंख से हो गई ना भ्रांति अब तो हिंदी को देख करके ऐसे नहीं करना है कभी भी ऐसे को का प्रयोग बहुत चल जाता है उसको फल दो और उसके लिए फल दो दोनों चल जाएंगे अब को, को देख करके हम तम कर दें चलिए अगला अभ्यास इसमें वारी नपो लिंग का शब्द है इकारांत पहली बार आया है तो वारी के रूप आपको देखने हैं वारी इसमें होता जाएगा इकोची विभक्त जहां भी आजादी प्रत्यायेंगे जैसे हे वारे हे वारी वहां दो बनते हैं हे वारिणी हे वारिणी कुछ और शरीरों के अंगों के नाम के वाचक शब्द ये है जैसे हस्त है अंगुष्ठ केश ये पुल्लिंग आएंगे मलम मूत्रम रक्तम मांसम आननम ये मुख को बोलते हैं आज से भी कहते हैं मुख के लिए पृष्ठम पीठ ये सब नपु लिंग के हैं और शिखा जंगा अंगुली है कटी ये स्त्रीलिंग के हैं धातुएं, है। धातु है दा देना लेकिन भिन्न भिन्न उपसर्गों के आधार पर इसके अर्थ बदलते जाएंगे आ लगा देने से लेना हो जाएगा प्र लगा देने से भी देना है लेकिन ये एक प्रकर्ष रूप से देना होता है अच्छी प्रकार से और धा धातु के अनेक प्रयोग दिखा दिए उन्होंने भिन्न भिन्न उपसर्गों के आधार पर जैसे अभी अगर लगाते हैं धा से पहले तो इसका कहना अर्थ होता है फिर बोलना अभिधाती ऐसा कहता है संज्ञा को बोलते हैं अभिधान और अपी लगा देने से किसी वस्तु को ढकना ये अर्थ हो जाता है अपी दधाती ढकता है उस पर आवरण लगाता है और यही अपी का जो अ है इसका कहीं कहीं लोप भी हो जाता है जैसे ढक्कन को बोलना होता है तो क्या बोलते हैं हम विधान बोलते हैं कहा गया आ? तो एक अगार्तिक है उससे लोप हो जाता है वि लगा देने से करना अर्थ हो जाता है इसका धागा जो करोती का अर्थ है वही विधाती का है विधान विधान क्या है जो किया है परमात्मा ने ईश्वर का विधान कानून अर्थ में ले लेते हैं है? संविधान अच्छी प्रकार से किया गया अच्छी प्रकार से करना संविधान परी लगा देने से पहनना धारण करना धातु एक ही है देखो कितना कितना अर्थ बदल रहा है और नी उपसर्ग लगाने से कहीं पर रखना उसको स्थापित करना निद और श्रत यह लगाव्य है इसको लगाते हैं तो श्रत कहते हैं सत्य के लिए तो सत्य को धारण करना यह है श्रद्धा का अर्थ श्रद्धा अगर हम बोल रहे हैं तो इसका अर्थ है वो सत्य को स्वीकार कर रहा है सत्य को मान रहा है कैसे मान रहा है पुस्तक पर श्रद्धा करता है तो पुस्तक में लिखी बातों को सत्य मान रहा है किसी व्यक्ति पर श्रद्धा करता है उसकी कही बातों को सत्य मान रहा है यह है सत्य को धारण करना श्रद्धा और सत्य को धारण करके किया हुआ कार्य यानी सत्य के आधार पर किया हुआ कार्य उसे कहते हैं श्राद्ध और वर्तमान में इसके कुछ और अर्थ ले, ले, ले, ले, ले लेते हैं श्राद्ध का वहां सत्य से कोई लेना देना ही नहीं है श्राद्ध कर्म तो श्राद्ध कर्म वो कहलाते हैं जिनमें सत्य छिपा रहे सत्य के सत्य पर आधारित जो कर्म होते हैं वो श्राद्ध कर्म होते हैं विशेषण सुर सुगंध से युक्त ऐसी ही शुचि पवित्र अब इसमें पुल लिंगे स्त्रीलिंग में बदलेगा नहीं रूप अयम सुरभि इम सुर लेकिन साथ में आपको विशेष भी बोलना होगा तब अयम या इम बोल पाएंगे ऐसे ही मनोहारिन जो मन को अच्छा लगे मन को चुराने वाला यही बन जाएगा विशेषण मनोहारिणी मनोहारिण तो वारी शब्द के रूप देख लिए और दा और धा धातु इनके भी रूपों का ध्यान रखना है तो दा के रूप देख लो एक बार ददाति दत्तह ददति ददासी दत्थह दत्त ददामी दद्वह दद्म लिट में हूँ हूँ और थल में दीव दाता दास्यति दाता, रहू दाता रहू और लंग में लददाता हाँ अददाह अदत्तम अदत्त अददाम अदद अदद्म विधलिंग में दद्याताम दु दम दद्या वध्या लेकिन जब इसी का आशीलिंग बनाएंगे तो अब यहाँ सकारो जोड़ना होगा आपको क्योंकि लिंगा स्वलोपान से केवल विधिंग में ही लग पाता है तो दध्यात्ताम दध्यासु दध्यास्तम दध्यास्त नहीं हाँ इसमें तो दु होगा नहीं इसमें तो दुत नहीं होना है तो देया देयासु हो ठीक है देयाह दयाह देयासम दयासु दयासम और लुंग लकार में तो लुंग लकार में क्या करेंगे लुंग लकार में जब चिली आता है और चिली के स्थान पर सिच भी होता है तो क्या करते हैं उस सिच को घू नहीं, गा, गाती, स्था, घू, पा बोला गाती स्था घू पा तुमने कहा तक याद कर लिया सूत्र चार अध्याय हो गए पूरा नहीं अभी अभी इसी में अटका हुआ है परसमय तो गाति स्था घू पा भूभ्य सिचह परस्मय पदेशु और परस्मय पद में ही चला रहे हैं रूप हम। तो इन धातुओं से उत्तर सिचका सिचका लुक, करें। लुक। अदाद तो अदात ये बनेगा आगे अदात अदाद, अदाताम अदुह अदाह अदातम अदात आदाम, आदाव, आदाम, हो गया, गया हट सब्जी है? में, में इत्यादि, ऐसे ही धाके। थोड़ा भिन्न प्रकार चलेंगे, दत्ते ददाते ददते ददनते मत बोल देना दत्ते ददाते ददते ददाथे, दत् ददे, ददवे ददमहे, और में ददे ददाते ददिरे ददाथे दिशे ददे दिमहे दिमहे दाता दातारु दातर दातासे ऐसे ही दास्यते दास्यते हम ददताम ददाताम उसमें लोट में हा ददाताम ददताम दत्स्व ददय ददावी दर्दत्त में अदत्त अददाताम, नहीं अदत्त हाददाता अददाता अदध अदध और विधिलिंग में विधलिंग में ददित दाम ददी रण ददी था दीया ददीवहि, दी और आश्रीलिंग में दासिष्ट अब यहाँ दासिष्ट बनेगा क्योंकि यहाँ तो गाति स्था घुपा भूभ लगेगा नहीं वो केवल परसनी में लगता है यहाँ तो सिच है भी नहीं वैसे अभी तो और दूसरी बात ये यह सीयुटा सीट आगम हो जाएगा तो दासिष्ट दासी, दासी, दासी, दासी रन दासिष्ठाह दासी दासी ध्वन दासी दासी, य, दासी वही दासी अब लुंग्लकार में तो यहां लुंग्लकार में यहां तो सिच रहेगा ठीक है ना यहाँ सिच रहेगा तो यहां क्या बनेगा प्रथम पुरुष के एक क्वेश्चन में अलग रूप बनता है इसका अदित क्योंकि हस्वात अंगात सिस्वांत अंग जब हो जाता है तो उसके आगे से हट जाता है वो केवल प्रथम पुरुष के एक क्वेश्चन में तपरे रहते तो अदित आगे हा अधिशाताम अधिशत अधिशाथम अधिथ्व अध और अदास्यत अदास्यता पंचमी व्यक्ति का यहाँ आएगा अनुवाद में प्रयोग और कृत्य प्रत्यय में इन्होंने एक और बढ़ा दिया अब यहाँ पर अचो अर्थ वही रहेगा बिल्कुल चाहिए अर्थ तो अजंत धातुओं से यत प्रत्यय हो जाता है तो ये कोई उसका अपवाद नहीं है तवयत तव्य नियका क्यों नहीं है अपवाद अवधेश जब तबियत तब्य निय कहा सभी धातुओं से और अजंतों से कह दिया याद, तो अपवाद क्यों नहीं है आप बताइए सत्यपति जी अपवाद क्यों नहीं है ये ये वो भाव कर्म हैं कौन है भाव कर्म भावकर्म मेरा प्रश्न ये है कि अपवाद क्यों नहीं है ये यानी कि तबियत क्यों यहाँ हम तबियत क्यों करेंगे जैसे जिन धातुओं से ये हुआ है यहां पर जैसे पा धातु से इन्होंने पेयम बनाया तो क्या पातव्य और पानी पानीय अशुद्ध है नहीं। तो क्यों नहीं है अपवाद जब स्पष्ट सूत्र कह रहा है कि अजंतों से यथ होता है तो इसका अर्थ जो अजंत नहीं है उनसे तवय तव्य अन हो जाएंगे अध्याय की बहुत सी बातें आपको नहीं पता है इसका मतलब अभी अरे जहाँ पर ये प्रकरण चला है धातु के अधिकार में धातु के आगे सूत्र बोलो शब्द धातो धातुरो आधे आधे सूत्र बोलते हैं कृत्य सूत्र कृत्या, कृत्या। मुँह कम खुलता है आपका कृत्या, कृत्या।, कृत्या। आपने बोला कृत्य ऐसे नहीं बोलते सूत्र ऐसे कोई सुनेगा उसका भी गलत अभ्यास पड़ेगा तो सूत्र बोल दिया आप लोगों ने और ध्यान ही नहीं रहा फिर बोले एक बार ये विशुद्ध बोल वा अस्वरूप स्त्रियाम ये कौन सी व्यक्ति है पता नहीं चल रहा है आपको वा स्वरूप अस्त्रियाम वा स्वरूपो स्त्रिया आप बोले वा स्वरूप वो की मात्रा है होना उसमें स्वरूप नहीं स्वरूपो वा स्वरूपो वा स्वरूपो स्त्रिया उसके आगे है फिर बोलोगे सूत्र फिर वही बात अरे वा अस्वरूप अस्त्रियाम अर्थात श्त्री, श्त्री। इस धातु के अधिकार में जितने भी प्रत्यय आएंगे यदि वह प्रत्यय स्त्रीलिंग में नहीं आ रहे हैं और समान रूप वाले नहीं हैं तो विकल्प से होते रहेंगे अपवाद नहीं बनेंगे तो तव्यत, अनियर और ये यत क्या ये समान रूप वाले है नहीं। असरूप हैं ये तो क्यों रुकावट आएगी अब मालूम हमने किया कर्मण्य उधर कह दिया आत अनुसर्गे कह तो अण तो तो और बचे कह क्या बचेगा दोनों का तो दोनों बचेगा। बचेगा। समान रूप वाले हो गए वो अपवाद बन जाएंगे आया समझ में अब तो नहीं भूलना है ये तो इस प्रकार से तवय तब्या, तव्य प्रत्येक धातु से हो जाता है और अन्य जो कहे जा रहे हैं वो भी हो जाते हैं अब इतना है कि यत्त यदि करना है तो अजंतों से ही होगा भाई इतना तो पालन करना ही पड़ेगा कि नहीं सबसे सबसे जाएगा तो अचह अच्छा कहने की प्राप्त ही क्या थी? फिर तो सीमला गिनती कर देव्य तो ये जो यथ होता है इसमें दूसरा ये है कि जहाँ धातुए आकारांत होती हैं तो ईद लगाने का ध्यान रखना चाहिए ईकार कर देते हैं और फिर गुण हो जाएगा तो ये भी भावाच्य कर्मवाच्य में रहेगा लिंग वचन इत्यादि सब कर्म के अनुसार रहेंगे और मया त्वया अस्माभिर्वा जलम पेयम तो पा पहले पी करेंगे फिर गुण करके पेयम ऐसे ही दाका पहले दी फिर दे पुस्तकानि भी पहले स्थी फिर इस्थे। मया पुस्तकानी दे भावाच्य हो गया दानम देयम ईद्यति आगे बता दिया इन्होंने कार हो जाएगा डायरेक्ट हाँ तो ये तो डायरेक्ट सीधे मुख तक पहुंचाने वाले हैं बीच के सारे समाप्त तो से ई हो होकर के एक देयम गेयम स्थेयम मासे मेयम पास पेयम हासे हेयम ह्रस्वीकार है कहीं या दिघिकार है पहले से ही तो वहां तो फिर गुण हो ही जाएगा तो वो भी ऐसे ही बनेंगे है चेयम जेयम ने ऐसे नियम है अब कोई कहेगा यहाँ नहीं धातु है तो वहां वहां दी धातु है <laughs> तो ये ध्यान रखना है कहा पर धातु कौन सी है उ और उ ऐसा होगा तब भी गुण हो जाएगा आवादिश हो जाएगा अबादेश किससे करेंगे अब आदेश तो आज परिणत होता है ये तो समस्या आ गई सत्यपति जी आज बहुत समस्याएं आ रही है समस्या दिवस है आज तुम्हें अरे हमने हु धातु से किया हु को गुण कर लिया हो और फिर अवादेश भी कर रहे हैं जबकि अवादेश में तो अच अनिवार्य होना चाहिए आगे ये यवा अची के मृत्यु आ रही कोणी से तो ये कैसे अरे होयम बनना चाहिए हव्यम कैसे बन जाएगा भव्यम कैसे बन जाएगा भोयम बनना चाहिए है? तो वो ही प्रत्यय प्रत्यय परे होता है तो वांत लेना गभ्या है उसमें से यांत को छोड़ दिया गया है यांत को छोड़ दिया वांत को ले लिया यानी आय और आए ये नहीं होंगे अब और आव तो हो जाएंगे तो शुरू से श्रव्यम हव्यम भव्यम सव्यम एक और प्रत्यय इसमें लाए नंदी पचादिभ्यो पचादि ल्युणी इसमें तीन धातु तीन प्रकार की धातुएं हैं तीन प्रकार के प्रत्यय हैं तो सभी में आदि शब्द जोड़ते हैं नंदी ग्रही पचादी आदि को तीनों के साथ नंद्यादि ग्रहादि पचादि तो नंदो से प्रत्यय कौन से आ रहे हैं क्रम से ल्यूनी अच तो नंद्यादिभ्यो ल्यूहु ग्रहादि ग्रहादियों से कौन सा होगा ग्रहादिभ्यो नि और पचादिभ्य अच इसी को बोलते हैं पचाद्य शब्द प्रसिद्ध हो गया है पचाद्यक्ष और ये तीनों प्रत्यय होते हैं कर्ता में कर्तरी कृत इन्हीं करने वाला ये अर्थ निकलेगा इसे ध्यान रखना जब भी इनमें से कोई प्रत्यय करेंगे तो उस क्रिया को करने वाला जैसे पच से अगर हम बनायेंगे पचह तो क्या अर्थ होगा इसका जो पाचक का अर्थ होता है वही है इसका अर्थ पचह माने पकाने वाला दिव्य धातु से देवह देने वाला खेलने वाला इत्यादि दिव क्रीड़ा विजयीसा है क्री क्री से करह बनाते हैं नहीं हाथ तो क्यों बोलते हैं करने वाला ये करने वाला है क्रिया करते हैं इससे नद नदह शब्द करने वाला नदी शब्द करती है ना नदियां चलती हैं तो पानी का शब्द होता है तो नद बड़ी नदी हम्म चुर चोरा चुराने वाला योद्ध ठीक है युद्ध करने वाला तो ये पचाध्यक्ष का ध्यान रखना है ये कर्ता में होता है ठीक है लेकिन अब इन्होंने साथ में यहां पर जो एरच दे दिया तो एरच देने का यहां आप ऐसा मत समझ लेना कि पचादियों से अच कहा जा रहा है एकांतों से भी अच हो रहा है तो ये अपवाद है उसका ऐसा करके और आप यहां उसको भी करने वाला अर्थ में ले लो तो ऐसा मत कर लेना क्योंकि एरच आदि जो सूत्र हैं ये ये कहाँ है देखो निकालो शाई में और पचाध्यश देखो कहाँ पर रही है नंदीग्रही पचास दिभ्यो ल्युणच है तीसरे अध्याय में ये तो पचाध्यश तो दूसरे कॉलम में ही है आपका प्रथम पाद के दूसरे कॉलम है नंदी ग्रही पचास दिभ्यो ल्यूणी नचह एक सौ चौतीस संख्या का सूत्र है ये मिल गया अच्छा अब आप देखो ये एरच आदि सूत्र ये कहां पर आ रहे हैं हम एरच आपको मिलेगा तीसरे पाद में जा करके पहले कॉलम में छप्पन संख्या पर और ये चल रहा है भावे के अधिकार में एरच है रिदोरअ है बहुत प्रसिद्ध सूत्र हैं ये तो ये भाव में है ये इसको करता मत मान लेना ठीक है ये भाव में है तो भाव में बनाएंगे इनके लिए तो क्या बनेगा जैसे ची धातु से बनाया तो चया अब चय का अर्थ क्या चयन करने वाला चयन बस भाव में जय नी से नय आश्रय से आश्रय प्रश्रय विनय प्रणय ये सब भाववाचक शब्द हैं ये इन्हों कर्ता नहीं लेना है ऐसे ही अगला सूत्र भी है रिदौरप रिकार्त और उकारांत दिल रिकारंत है ये इनसे भी भाव में अप तो अप का भी अ है एरच में भी अच में अधर पच्चात देश में भी अ है शब्द एक से ही दिख रहे हैं आपको ये लेकिन अर्थ में अंतर पड़ जाएगा वहां करने वाला अर्थ होगा ये भाव में निकलेंगे ये ए रच और रिदोरअप जैसे वहां क्री से हमने करह हाथ बनाया था नहीं लेकिन यहाँ जो क्री दीघ रिकार है इसे जो करह बना हुआ है बना यह भी कराह है लेकिन यह क्या अर्थ होगा इसका करना, करना, बिखेरना क्री क्री लिक्षे, लिक्षे, क्री क्री लिक्षे। मैं कह भी रहा हूं दीर्घ रिकार फिर भी आपने करना अर्थ ले लिया लिक्षे लिक्षे। और वहां क्या है कर का अर्थ करने वाला ऐसे ही ग्री से गरह निगलना यू? ना यू मिश्रण और अमिश्रण यण भू से भव हो चलिए उदाहरण के वाक्य देखिए मया त्वया अस्माभिर्वा सुर वारी पेयम तो सुर भी यहाँ न मुसलिंग हो गया वारि के साथ मुहने से और पेयम ये कर्म को कहने के लिए प्रत्यय आ चुका है तो कर्म न लेंगे तो पीएम भी न पुंसक लेंगे ठीक है दानम देयम गानम गेयम शत्रु पुणलिंग है तो शत्रु ज्येय यश लेंगे तो यश श्रव्यम यश को सुनना चाहिए कीर्तिश्च्रव्या कीर्ति स्त्रीलिंग कीर्ति है कीर्ति सुननी चाहिए माया बहुवचन देयानी पापानी दुखानी चेयन पाप और दुख छोड़ने चाहिए तेन मायावा विद्या अध्यया विद्या शीलिंग हो गया तो अध्यया शिक्षा भी है तो देया की स धनम ददाति या प्रदाती विद्याति विद्या को ले रहा स शिष्यभ्यो धनम ददाती ददातु दी सपुस्तकम दधाति पुस्तको तो रख रहा है वाचम अभिदधाति वाणी को बोल रहा है कर्ण अपिदधाति कानों को ढक रहा है या यहाँ भी देखो आकार का लोप कर दिया विकल्प हो जाता है ये तो पी दधाती वाह ये भी कह सकते हैं कार्यम विधाती कार्य कर रहा है और शुचि वस्त्र परिधाती धारण कर रहा है पुस्तकम आसने निर्दाती पुस्तक को आसन पर रख रहा है और धर्मे च धर्म में श्रद्धा कर रहा है अर्थात सत्य है धर्म धर्म सत्य है ऐसा मान रहा है ये तात्पर्य होता है इसका हम्म अनुवाद के वाक्य तो मुझे स्वच्छ जल पीना चाहिए अब यहाँ पातव्यम पानीयम भी कह सकते हैं आप लेकिन यहाँ यथ का अभ्यास करना है तो मया शुचि जलम पेयम सुरभि में सुगंध डालोगे आप तो बोल देना आप तो स्वच्छ ले रहे हो ना सुगंध ही कहा है उसमें तो शुच् जलम पेयम तुम्हें दान देना चाहिए त्वर दानम देयम उसे यहाँ रहना चाहिए सूत्र सो होगा सह सोत्र तेन तेन हेनात्र तेन। और वस धातु से यदि बनाएंगे तो क्या बनेगा नहीं तब्यत तवय के अलावा और लेकर के आओ छह छ है ना कृत्य कृत्यलोण्यत हलो हलंतों से होता है वास्यम ईशा वास्यम इदम सर्वम ईशा वास्यम तो ईशा में तृतीय है टा आ गया ना ईशा टाभ्याम भिस तो, हाँ। तो ये कौन सी व्यक्ति आ गई और कर्म बाच्य में आता नहीं आता ये भावाच्य में, कर्म बाच्य में आते हैं प्रत्यय है। में तो प्रत्यय दिख ही है तो में है ईशा तो है तो कैसे बन गया तो है क्या ईश जैसे वाच वाचा तो ईश इश का ईशा हम्म अरे बहुत प्रसिद्ध सूत्र है सुपाम सुलोक पूर्व सवर्णा छे या या जालह इतने सारे आदेश हैं कोई मिली नहीं रहा इनमें से आपको तृतीया का टा प्रत्यय है तो डा कर दो उसको टीवा का लोक हो जाएगा और नहीं तो आज कर दो स्वर्ण दीर्घ हो जाएगा तो तृतीया का ही है कहा थे हम तीसरे वाक्य में तो स्थेयम या वास्यम हम सबको गाना गाना चाहिए अस्माभिर गानम गेयम।, गेयम।, गेयम।, गेयम शत्रु को जितना चाहिए शत्रु जे। जेय आपने जेयम कर दिया होगा हाँ सही किया था शत्रुर्या गुरु से विद्या पढ़नी चाहिए तो आख्या तो अपन संज्ञा होनी है तो गुरु विद्या या पाठ्या पढ़ता तुझे करेंगे तो और पाप छोड़ने चाहिए पापानी चाह आपने क्या लिखा है एक <ुख> अपने शरीर के सभी अंगों को स्वच्छ रखो तो अपने शरीर के स्वस्थ शरीर स्व शरीर हाँ स्व शरीर मिला देंगे तो स्व शरीर और सभी अंगों को सर्वाणी फिर आगे हम शुचि को ही बोल रहे हैं शुचि को बोलो अच्छा बोलो बाकी पूरा करो स्थापय यानी सर्वाणी अंगानी सूचिम स्थापय क्या लिखा है सर्वाणी नहीं बनाया क्या लिखा है हैं? शुचि ही ये सर्वाणी अंगानी बोलेंगे सबके गलत है सर्वाण अंगानी बहुचन नहीं दिख रहा है थीक, थीक। स्थापया। तो सर्वाणी अंगानी शुचीनी स्थापित अपने हाथ पांव आदि स्वच्छ और सुंदर रखो हुँ? तो स्वकीय से या स्वस्य मुखं, केशान, केशान, नासिकाम कर्ण अक्षिणी ने, या नेत्रे, नेत्रे अगर अक्षी बोलेंगे तो अक्षिणी है चक्षु बोलेंगे तो चक्षुषी नेत्र बोलेंगे तो नेत्रे सबका समझ आ गया है जिहवाम और त्वचा त्वचम है और अंगुल, अंगुली का एक थोड़ी है बहुत है ये तो अंगुली ही मती ही द्वितीय का भोचन अंगुली ही समझ में आ गया और अंगुष्ठ अंगुष्ठ तो कई है पैर और हाथ के चलो उसमें कोई विवाद नहीं है आप एक क्वेश्चन लाएंगे तो अंगुष्ठम क्वेश्चन लाएंगे तो अंगुष्ठान क्योंकि पुलिंगा है ये बस इतना ध्यान रखना है और नखान नाभि तो एक ही है ना तो नाभिम और पेट पेट का हो जाएगा उदरम उदरम और कमर कटी तो कटिम है? नहीं कमर रह गया हाँ कटिम पृष्ठ इसमें नहीं आया जिहवामच हाँ, अब यहाँ जो अंत में हम बोलेंगे शुचि या सुंदर शब्द जो भी है तो अब यहाँ सबके साथ जब मिलाएंगे, मिलाएंगे तो आप या तो नपुंसकलिंग एक वचन भी कर सकते हैं नपुंसकलिंग बहुवचन भी कर सकते हैं तो सूत्र आपको ध्यान रखना है नपुंसकम अनपुंस के न एक वच तो वहां पर शुचि या शुचीनी सुंदरम या सुंदराणी स्थापया शरीर में रक्त मांस और अस्थियां होती हैं। तो शरीरे, हाँ रक्त मांस और अस्थियां। तो रक्त शब्द बरुधिर। रक्तम नपुसलिंग आएगा नहीं यहां देखिए आप भी ठीक है रक्त दिया हुआ है इन्होंने और मांसम, मांस भी नपुसलिंग का है और अस्थि अस्थिनी, अस्थिनि शिखा कल्याण और कीर्ति के लिए होती है तो शिखा कल्याण आय और कीर्ति तो नपुंसक विकल्प से घी संज्ञा भी हो जाएगी इसकी तो कीर्त्ययी अथवा कीर्तय मत्ययी मतये है भवती शिखा एक है राम गांव से आता हुआ सुगंधित फूल वृक्ष से तोड़ता है तो रामो ग्रामादागच्छन है ना ये नी प्रत्यय करेंगे ग्रामाद आगक्षन और गाँव अपादान हो जाएगा ग्रामादागच्छन ग्रामाद आगक्षन सोरभि माने सुगंधित हो गया तो सुरभि विसर्ग मतलब ना सुरभि पुष्पम वृक्षात अब तोड़ता है कि उन्होंने आंग उपसर्ग पूर्वक दा का प्रयोग करने को लिखा है वैसे लेता है होना चाहिए फिर तोड़ता, तोड़ता है धातु त्रोट अलग से भी आती है अगर आंग उपसर्गपूर्वक दा का प्रयोग करेंगे तो आददाती होगा वृक्ष से ग्रहण करता है अर्थ ये होना चाहिए फिर वृक्षाद आददाती और तोड़ों को बोलेंगे तो चुरादीगढ़ में है गढ़ में भी तो है हम्म? तो में है में में, नहीं, मैंने में। सुना था <coughs> में भी है। तो चु में, तो में भी है लेकिन उसका तो कम प्रयोग करते हैं ऐसे अचानक ऐसे नहीं कर लेते क्योंकि इसमें फिर तोड़ना तोड़वाना अर्थ निकल आता है कभी कभी है चुराधिक भी हाँ, चुदादिकण में भी है में पृष्ठि पर है त्रुट छेदने और तुदादिगण में त्रुट छेदने भावी त्रुट छेदने तो त्रुट्यति त्रुट्यता त्रुट्यंतिया करके तो त्रुट्यति बनेगा नहीं तो आदता त्रुट्यति हम्म शंभु स्वच्छ जल देता है शंभु शुचि जलम या वारी मुनि मनोहर वचन कहता है तो मुनि मनोहर वचनम, आ, वचनम। और वचस शब्द भी है न का असुन प्रत्यांत अभी आया नहीं तो है शायद मनोहरम वच या मनोहरम वचनम अभी अभिदाती कहता है हाँ मनोहारी का प्रयोग करवाना चाह रहे हैं ये तो वहां पर हम फिर नपुंसकलिंग में कैसे रूप चलाएंगे मनोहारी मनोहरिणी मनोहारीणी तो मनोहारी वचम ए, वचसम या वचनम अभिद अभिदाती वचनम या वचह दोनों में से कुछ तो बोल सकते वह स्वच्छ वस्त्र से नाक बंद करता है तो सूचना वस्त्र नासिका अपित या ठीक है यज्ञदेव गांव से आकर यहाँ काम करता है तो यज्ञ देवो ग्रामाद आगत्यगत्य या आगम्य क्या बोलेंगे दो तो कल प्रसंग तो आ चुका था क्यों बोलेंगे दो सूत्र पी। हो वा वा नहीं बी वाह वाल्यपी तो, तो आगत्य या आगम्य अत्र कार्यम विदाती करता है वह स्वच्छ वस्त्रों को पहनता है तो सूची शुचिनी वस्त्राणी परिदी धर्मदेव पत्ते पर फूल रखता है तो धर्मदेव अब पत्ते पर तो पत्रे फूल रखता है पुष्पम निदधाती रखता है रखना वह गुरु पर श्रद्धा करता है स गुरऊ जिस पर श्रद्धा करते हैं सतमी होती है उसमें तो स गुरऊ श्रद्धा धाती क्यों बोलोगे जो ये श्रद्धा का रूप सुनवा आपको सिखा रहे हैं शिशु चोर से डरता है हैं शिशुषु चोराद विभेती योद्धा शत्रु से मित्र को बचाता है योधा, शत्रोर मित्रम, त्रायते। त्रायते। जी। त्रायते। जी। मित्र में आता है वैसे ये तो खेल द्वितीय का क्वेश्चन है यहाँ पर वैसे ही मित्र ही मित्रम ही बनता है मित्रम मित्रे मित्राणि। परशुराम गुरु से विद्या पढ़ता है परशुरामो गुरोर विद्याम अधीते ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती ज्ञान ज्ञानम बिना या ज्ञान ज्ञान ज्ञान मुक्ति न भवती, न जायते तो सीधा वाक्य रित ज्ञान न मुक्ति है। बना लिया गया है नहीं वैसे नहीं आया हुआ कहीं अशुद्ध वाक्यो में इन्होंने क्या किया था कि पीएम के साथ में करताम तृतीया होनी चाहिए तो मजा हो जाएगा अहम के जगह और जलम क्योंकि नपुंसक लिंग है तो इधर सूची भी नपुंसक लिंग रहेगा और भी धातु के साथ में अपादान संज्ञा ही होती है तो विभेति ऐसे रहेगा और आख्यातोपयोग से अध्ययन करते हैं जिससे वहां भी अपादान संज्ञा होती है तो गुरु ये बनेगा बस इतना ही रखते हैं प्रणव ध्वनि Oh